सखी लखी कहा आप समझ गए नेत्रों की भाषा है चतुर सखी लखी कहा बुझाई पही जयमाल सुहाई सुंदर जयमाला डाल दो पहीओ जयमाल सुहाई तो सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम भी बस पहई पहनाया नहीं जा रहा है अरे प्रेम तो है कि जल्दी पहना दो दू प्रेम कैसा कि पहनाया नहीं जा रहा है क्या प्रेम है कि नहीं पहनाया जा रहा है अगर अभी माला पहना दूंगी तो सिखिया कहेंगी चलो और जब तक माला नहीं पहना रही हूं तब तक प्राण प्रियतम का इतना निकटस्थ दर्शन हो रहा है हाय हाय माला पहना करके क्या इस दर्शन को समाप्त कर लू ना, ना ना प्रेम भी बस पहेम भी बस अपने और प्रियतम के बीच में व्यवधान अपने आप माला का डाल दू प्रेमी प्रियतम के बीच में माला का व्यवधान नहीं बर्दाश्त कर सकता हारो हारो नो पी तक कंठे मया विश्लेष भी रुना और वो अपने आप डालू ना ना ना प्रेम भी बस पही ना जा अब हम ज्यादा नहीं कहेंगे बस किशोरी जी ने कहा प्रभु अब जरा स्नेहिल भाव ले लें किशोरी जी ने कहा प्रभु जीवन भर आपके चरणों में झुकना है शहर से झुकना है मेरा सौभाग्य है एक बार एक बार एक बार आप भी झुक जाओ एक बार आप भी झुक जाओ ताकि जिंदगी भर कह सकूं कि तुमने झुक करके मेरे सामने माला लिया है एक बार झुक एक बार भगवान अकड़ गए हम तो नहीं झुकेंगे हम तो नहीं झुकेंगे सखियों ने कहा बड़ा गड़बड़ है ये प्रिया प्रियतम के मान मान लीला में हम तो किसी काम की नहीं रहेंगे तो सखियों ने क्या किया कि छवि अवलो की सहेली शब्द पर ध्यान दीजिएगा गा वही छवि अवलो की छवि अवलोक का मतलब क्या है रटा हुआ गीत नहीं गा रही रटा हुआ गीत नहीं गा रही छब अलो की एक एक स्वरूप देखती हैं गाना बन रहा है आपका हृदय आपका वक्षस्थल बड़ा विशाल है जानु पर्यंत लंबिनी आपकी भुजाएं हैं, उन्नत ललाट है और आप स्वयं इतने लंबे हो कि हमारी लली के हाथ आप तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं थोड़ा सा झुक जाइए गा वही छवि अवल्लो की सहेली ना हम तो नहीं झुके तो सखियों ने कहा ब्रजवासियों इसी राधा जी की सखिया से जनकपुर की सखिया कम नहीं है आखिर तो वही है दूसरी थोरों है वही है गावही छवि अब लोग सहेली एक सखी ने कहा कि हमने तुम्हारी तारीफ कर दी तुमको घमंड हो गया एक सखी ने कहा हमने तुम्हारी प्रशस्ति कर दी प्रशंसा कर दी आपको घमंड हो गया तुम हो सुंदर असंदिग्ध सुंदर हो लोचना भी राम हो कामा भी राम हो बहुत सुंदर हो लेकिन इतनी सुंदर नहीं हो जितनी सुंदर हमारी लली है, है। जरा अपना मुंह तो देखो तो क्या मुंह कहां देखें? हम कोई शीशा छोड़ो लिए हैं? तो क्या ये जनक नगर है यहां की हर चीज विलक्षण है यहां पर परछाई में रूप दिखता है हमारी किशोरी जी के परछाई में रूप दिखिया। झुकाइए सर। और हमारी किशोरी जी के परछाई में परछाई का ये विदेह नगर है जब विदेह नगर हो सकता है तो विदेह की परछाई कैसे नहीं हो सकती है आप जाए परछाई में देखिए गोस्वामी जी के शब्द है किसी और के नहीं किसी तुक्कड़ कविता नहीं गर्व करो रघु नंदन जनी अपने मन माह आपन रूप निहारो तुम सी की परीक्षा जरा जानकी जी के परछाई में रूप देखो तो सही सखियों ने गाया गान डाला चक्कर में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को धन्य है मिथिला धन्य है जनकपुर धन्य है जनकपुर की सखिया पर ब्रह्म को भी चक्कर में डाल दिया है हैं गाया गान डाला चक्कर में भगवान ने कहा देखें जरा परछाई में कैसी रूप दिखता है और जहां भगवान देखने के लिए नीचे झुके से अजयमाल राम जय जय जय हो हो छबी सहेली अजयमाल राम एक बात बताऊं बहुत खुशी न हो जो खुशी को जरा सा और संभालो अरे सुनो ये जानकी जी तो कभी माला नहीं डाल पाती ये तो सी अयमाल जरा ध्यान देना सी अजयाल राम जी ने कृपा करके दया करके वत्सलता पूर्वक सिया अ जयमाल राम उर में ली सोंदी जय माल नहीं समझे जयमाल राम जी ने कृपा करके उर में हमने कहीं से कोई हमने अर्थ भी नहीं किया अर्थ करो हाँ जी मैं इस प्रकार से हो गया महाराज जी ब्याह हो गया अगर कोई कहे कि आज ब्याह नहीं हो ब्याह तो हो गया मही पाताल नाक रामबरी चापा राम के जोरी अब इसके बाद श्री किशोरी जी का और श्री राम जी का यह परम पवित्र दिव्य बर मालिक मिलन देख करके दुष्ट राजा महाराज बकनी लग गई लक्ष्मण जी महाराज जब टूटना चाहते हैं इनके ऊपर अरुणनयन इस दुहा को लोग परशुराम जी का समझ लेते हैं हाँ अच्छे अच्छे लोग समझ लेते हैं हमारे रोज रामायण का पाठ करने वाले तो परशुराम जी है कभी हैं कभी कभी परशुराम जी का लक्ष्मण जी का दोहा है अरुणनयन भिकुटी कुटिल कुटिल चितरख सिंह किशोर अब लक्ष्मण जी टूट पड़ना चाहते हैं टूट करके महाराज सबका डांस कर देंगे गोस्वामी जी कहते हैं इस मंगल में अमंगल नहीं होना चाहिए रक्त श्राव नहीं होना चाहिए कि फिर ये आगुकुल कमल पतंगा भ्रिकुल कमल पतंगा आ गए। ये बिल्कुल कमल पतंग कहने का भाव एक पतंग पहले से है महाराज जी ये तो भ्रगुकुल कमल पतंगा पतंगा पतंसन पतंग भी पतंगा और ये अब दूसरे पतंगा अब नहीं पतंग बच्चे चलो तो आ गए परशुराम जी महाराज और महाराज परशुराम जी आए सब लोगों ने प्रणाम किया उन्होंने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया लोग कहते बड़ा बड़े घम, बाबा बड़े घमंडी हैं अरे तुम घमंडी हो तुम्हारा बाप घमंडी है बाबा कैसे घमंडी है बाबा कभी घमंडी नहीं है बाबा जानते कि मैं क्यों आया हूँ क्यों आया हूँ सकारण आए पूछत जान अजान जीमी। जानते हैं मैं क्यों ही सुनी जी ज धन के टूटने की आवाज को सुनकर कर्तव्य का निर्णय करके कि धनुष तोड़ने वाले को मारना है ये समझ क्या है अब कोई प्रणाम कर रहा है प्रसंग पढ़ लेना किसी को आशीर्वाद नहीं क्यों पता नहीं कौन इसमें तोड़ने वाला हो हम आशीर्वाद दे दे मरना पड़े तो यहां तक कि जनक जी ने प्रणाम किया तो भी कुछ नहीं कहें क्यों कि शायद इन्हीं का कोई इन्हीं का कोई कुचक्र हो विश्वामित्र जी आए कह है तो पुराना छत्री ना आशीर्वाद केवल दो को केवल दो खो सी बुलाई प्रणाम करावा अब मेरे बचन में कहीं वो हो ना तो उसको ठीक से सोचना हम हाँ, कथा जमाने के लिए नहीं कहते हैं हाँ, सी बुलाई प्रणाम करावा स्त्री अवध्य आशीषदी सावित्री भवन आशीष दिन सखी हर्ष सखी ने कहा अब क्या मारोगे रा क्यों कब मारोगे तो वे हम सामने आएंगी कहेंगी सावित्री भाव कहा गया आशीष दीन सखी हरसानी और जो राम जी महाराज सियाराम राम जी गए तो वहां आशीर्वाद तो नहीं देना चाहिए था लेकिन दी दीन अशीस क्यों कि देखी भल जोटा जोड़ी हम नहीं नाश कर सकते इस जोड़ी को हम उन्न नहीं कर सकते हैं राम चित रहे इसके बाद परशुराम जी लक्ष्मण जी राम जी का संवाद 18 दोहों में है इस 18 दोहों में भगवान ने वह काम किया है जो काम श्री कृष्ण चंद्र ने अठारह दोहे में किया है 18 दोहे में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने एक क्षत्रिय को जो ब्राह्मण धर्म स्वीकार करने जा रहा था उसको स्वधर्म निर्धर्म से यह पर धर्मो भयावह कह कहकर के उसको पुनः क्षत्रि बना दिया और तैयार कर दिया वो तो तैयार हो गया मैं तैयार मैं करिष्य वचन तव और अठारह दोहों में एक ब्राह्मण जो क्षत्रिय का धर्म स्वीकार कर चुका था उस ब्राह्मण को यह कह करके कि देव एक गुण धनुष हमारे नवगुण परम पुनीत तुम्हारे सब प्रकार हम तुम सनहारे छमहुअपराध महाराज उनको तपस्वी बना के भेज दिया कही जाये जाये जाये रघुकुल कुल केतु रघुपति गए बने तप हेतु ये श्री परशुराम जी का संवाद है उसके बाद सी जनकपुर से अयोध्या जी दूत जाते हैं दूतों ने महाराज श्री राम जी दशरथ जी को संवाद सुनाया दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए अप्रसन्न होकर के महाराज उस और दूतों का और जनक जी का दशरथ जी का जो संवाद है अद्भुत है विलक्षण है अद्वितीय है साहित्य जगत का अनोखा उदाहरण है समझ गए न लेकिन महाराज अब राम जी कि बरात सज के तैयार हो गई और चलने के लिए आज उद्यान नई नवेली दुल्हन की तरह सज गई शोभा दशरथ भवन कहे को कभी बर न पार जहां सकल सुरशीस मणि राम लीन अवतार राम जी के सखा चल रहे हैं बरात चरे सब सूर सुजान नवीन प्रति महाराज ने दो रथों की साज सज्जा की है दो रथ तब सुम दुई चंदन साजी और दो रथ लाए एक पर एक पर श्री वशिष्ठ जी महाराज को श्री चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज श्री दशरथ ने आदर पूर्वक और दूसरे पर स्वयं चढ़ गए रुचि हरसी चढ़ाई नरेश आप सुमिरी हर गुरु गौरी गणेश सब चल रहे हैं और सबके मन में एक अभिलाषा है केवल एक अभिलाषा है।, है क्या सबके उर् निर्भर हरस पुरित पुलक शरीर कब ही देखी बे नयन भरी राम लखन दो वीर ये वीर का मतलब भाई भी होता है ना राम लक्ष्मण दोनों भाइयों कब देखे लेकिन हमको वीर का मतलब भाई यहां अच्छा नहीं लगता नहीं कब ही देखी बे नयन भरी हम नेत्र भर के कब देखेंगे किसको राम लखन वो कैसे राम लखन है वैशिष्ट आ गया है वैशिष्ट क्या गया है क्या प्रतिम ऐसे रघुनंदन का दर्शन हम कब करेंगे कब नयन भरी राम लखन दो बीर। और जनक जी ने बड़ा न्याम किया महाराज क्या कहना है जनक ने नदियों पर पुल बनवा दिया महाराज और जहां जहां मेवा में मेवा निष्ठान पकवान सब धरवा दिया आवे करके ठाड़ के साथ है ना और, और जब बरात बरात आ गई जी, तो नियाराम जनक जी के तरफ से और उधर से दोनों तरफ से बाजा बजने लग गया आवत जानी बरात बर सुनी गह गहे निशान सज रथ पद चर तुर ले न चले अगवान दोनों तरफ से अब ये तो जब किसी ने पुरानी बरात देखी हो तो उसका अर्थ लगा सकता इसका अर्थ समझ सकता आजकल की बिचारी क्या जाने क्या क्या हुआ बीन आयो कौनी बींद आयो है ना? बीद आगा चार घंटे के बाद क्या होगा कि बींदनी चली गई मैं तो कौन बोलूंगा आया चार घंटे पहले बींद आयो कौनी और चार घंटा बाद बींदी चली गई ये क्या जानेंगे हमारे कोई नहीं आजकल ये कोई नहीं जान सकते अच्छा तो जो पुराने हम लोग हमने देखा है बरात महाराज उधर से बाजा बजा और इधर से बाजा, बाजा दोनों तरफ से बाजे बजे उधर से अब महाराज घोड़े पर बढ़िया चढ़ करके हम भी चढ़े हा हमको ऐसा मत समझना हम लड़कपन के बाबा जी नहीं है समझे ना अमे बढ़िया ठाठ के साथ और घोड़ा और बढ़िया बढ़िया बढ़िया इधर से साफा जानते भला ऊपर लटक रही है, और घोड़े पर महाराज चाबुक लेके खड़े और आइण लगा करके रखा भी पांव रखा पांव धर के चढ़ गए और दौड़ाया उसको महाराज उधर के घोड़े उधर इधर के घोड़े उधर उधर के घोड़े इधर क्यों महाराज ऐसा है कि नहीं बोलो हा? हाँ, हाँ, महाराज ऐसा बरात महाराजाई हाँ, हरस परस पर मिल नहीं कछु के चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र मिलत सुबेल अब हाँ, ठाट के साथ बढ़िया जनवासा दिया गया ठाट से अति सुंदर दिनों जनवासा सबको सब तरह से सुभाष मुनियों के लिए अलग सुविधा है राजाओं के लिए अलग सुविधा है राजकुमारों के लिए अलग सुविधा है सामान्य लोगों के लिए अलग सुविधा अरे नायियों के लिए अलग सुविधा कहा के लिए अलग शोभा सुविधा बरातियों के लिए अलग सुभा, सुभा हाँ सब के लिए जहा सब कहा सब भांति सुपासा। लेकिन कुछ कमी नजर आई हमारी मैया को किशोरी जी ने सोचा कि बारात बड़ी जबरदस्त है बरात बड़ी जबरदस्त है मैं चौपाई कह रहा हूं चौपाई पढ़ लेना बरात बड़ी जबरदस्त है बड़ी समृद्ध है बड़ी संपन्न है इसकी अनुकूल व्यवस्था नहीं है क्या फिर के जानी सी बरात मां का क्या नैहर प्रेम है किशोरी जी का क्या नैहर प्रेम है क्या पितृ स्नेह बड़ा स्नेह है महाराज हमको एक मिथिलावासी ने सुनाया कि जब किशोरी जी यहाँ से विदा होने लगी तो में चावल चावल था, चावल था, था कोच तो किशोरी जी जब तक मिथिला का की सीमा अतिक्रमण नहीं कर गई तब तक उस चाली चावल को ऐसे ऐसे करती गई क्यों कि हमारे मिथिलावासी कभी भूखे न बने हमारे मिथिलावासियों को कभी सुख समृद्धि की कमी न हो आज भी सारे दुनिया में अकाल पड़ जाए अकाल पड़ जाए लेकिन जनकपुर में अकाल नहीं पड़ता ये, ये किशोरी कृपा है ये किशोरी कृपा है ये मिथिला प्रेम है महाराजी का नहीं है, प्रेम है सभी को होता है तो जानी सी बरात आई कछु निज महिमा जनाई सारी सिद्धियों को बुलाया जाओ किसकी किसका आतिथ्य करो भूप नई दशरथ जी का आतिथ्य करो सारी सिद्धियां चल गई लग गई कोई नहीं जान पाया न जनकपुर वासी और न अयोध्या कोई नहीं जान पाया सकल जनक कर कर ही बखा कोई नहीं जान पाया ना यहां तक कि न दशरथ जी जान पाए और ना जनक जी जान पाए उसको जानने वाले तो केवल एक है केवल एक आप जान गए क्यों सीएम रघुनायक जानी और फिर के साथ हो गया अब महाराज जी अब सब लोग हो गए अब बढ़िया अगहन अगहन का महीना आ गया और अगहन के महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आ गई ही मै ऋतु व ग पंचांग शुद्ध हो गया ये अगहन का मतलब क्या होता है वो हो? जैसे आजकल चैत्र में महीना शुरू होता है ना नव वर्ष अभी आएगा अभी नव वर्ष आएगा अरे जिस दिन मैं यहां से जाऊंगा उसके दूसरे दिन नव वर्ष शुरू हो जाएगा मैं जाऊँगा श्री वृंदावन से इस वर्ष में और उस वर्ष वर्ष में अभी आएगा ना नौ इसी प्रकार पहले पहले महीना था की तरह पहले था चैत्र तरह इसीलिए इसको कहते हैं आग्रहण आयन का अगला भाग इसलिए है राम जी तो बढ़िया आ गई और बढ़िया मुहूर्त देखी गई जो जनक जी के ज्योशियों ने जनक जी के यहां सारी विद्वान रहते महाराज उनकी विद्वत्ता बृहस्पति को भी फीकी कर दे जनक जी ने जो ज्योतिषियों ने जो बताया वही ब्रह्मा जी ने सोच के दिया तो कहें ज्योतिषी आधाता अब सब लोग बरात में आ गए सारे देवता लोग आ गए हैं और भगवान ने बढ़िया ठाठ के साथ अब जब चलने के लिए तैयार हुए तो एक आ गया कि बरात तो हम भी दर्शन करना चाहते हैं कि कैसे करोगे तो कहेंगे महाराज हम प्रत्यक्ष नहीं दर्शन करना चाहते हम तो छिप के दर्शन करना चाहते हैं। तो कैसे करोगे आप जैसी आज्ञा दे राजा भगवान ने का घोड़ा बन जा काम को बना दिया भगवान ने घोड़ा काम को बना लिया भगवान ने घोड़ा जनु बाजी बनाए मन सिज राम और घोड़े पर चढ़ करके ठाकुर अब बढ़िया और लगाम तो खाली देखने के लिए घोड़ा तो मन में मन मिला हुआ है तो जहाँ ठाकुर कहते हैं चलता है यही यही राम सार बरने पारा इस प्रकार घोड़े पर चढ़ करके और भगवान राम अब बढ़िया दूल्हा दूल्हा का विचित्र वर्णन है महाराज दूल्हा ठाकुर हमारे आ रहे हैं दूल्हा को देख करके सुनो हो सबसे बढ़िया दूल्हा को देख कौन खुश होती है मालूम मानो सास सास सबसे ज्यादा खुश होती है। सास क्या चाहती जमाई सास तो जमाई चाहती है ना श्लोक भी है पद भी है जो सुख भाषी मा तू मन देखी राम बर सो बर कहीं कहीं न सहस सारदा से और महाराज कुछ दृष्टिया हो रही हैं समय समय ब्राह्मण लोग कर रहे हैं राम राम यही विधि मंडप में मंडप में आ गए और बाद आने के बाद महर्षियों ने कहा अब श्री सीता जी को भी आना चाहिए और श्री सीता जी भी मंडप में आ गई यही विधि सी मंडप ही आई और जब जी आ गए तो मुनि लोग बढ़िया शांति पाठ पढ़ रहे हैं ओम दे शांतिरांतरिकुण शांति पृथिवी शांतिराप शांति खधय शांति वनस्पत शांति देवा शांतिर्ब्रह शांति सर्वगुण शांति शांतिरव शांति शांति शांति सामा शांति शांतिरे सूर प्रणाम कर करीबर सही फूला अब और प्रमोदित शांति पढ़े मुनि और मुख चंदा कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए ओ राम सिया के मधुर मिलन से राम दूर मिलन से। के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कोयलिया कोयलिया कजरी कजरी कजरी गाए गाए गाए कोयलिया कजरी गाए आज हो जा रहा है लोग बहुत आफत आप, कर रहे हो कहा है कहा है उस ग्रंथ का विमोचन हमारे आचार्य बिंदु गाद्याचार्य पूज्य बैठे हुए हैं इन्हीं के हाथों से उस ग्रंथ का विमोचन हो गया हुई अरे फोटोआ ले ले फोटो इसके बाद एक ब्याह का गीत हमारे श्री मामा जी गाएंगे हमने अयोध्या में भचन ले लिया है अगर हमको समय होता तो हम आधी घंटा गवाते एक ब्याह का गीत हमारे मामा जी गाएंगे और उसके बाद आप फिर ठाठ के साथ भगवान नाम कीर्तन करते हुए अपने अपने घर को जाएं कल फिर आएं एक बात और बता दूं सुन लीजिए आप लोग पांच मिनट दस मिनट विलम्ब से आते हैं वो इसलिए कि महाराज जी भी कीर्तन करेंगे कृपा करके ऐसा मत करिए हम हम ऐसी हम ऐसी ही सो, ऐसे श्रोताओं के समाज देखने के हम आदि नहीं है एकदम भरे रहिए आप लोग आप कहिए तो हम पंडाल छोटा करा देंगे कल से श्री सीता चंद्र भगवान हाँ जितने वस्त्र बट रहे हैं उतने हमारे ये जो आयोजक लोग हैं वो वस्त्र संतों को वितरण करेंगे संत लोग आनंद से बैठ करके उसको ले समय है समय मैंने बचा के रखा है पंद्रह मिनट पूरा समय है पूरा पंद्रह मिनट श्री हरिष्ण भग श्री श्री राम it's uh -oh. आज के परिवर्तन के छाया परत अब तो के छाया परत अब तो गोर भे दुल्हा आसमानी रंग दुल रंग पियरी दुल्हा आसमानी रंग नंद पियरी दूल्हा आसमानी रंग दुल्हन रंग पियरी Maya sar Swati Ji ke sudhimbudi bizaral. Maya sar Swati Ji ke sudhebo de bizaral. Maya sar Swati Ji ke sudhimbudi bizaral. Maya sar Swati Ji ke sud. सावरे गोरे हो गए और गोरे सांवरे हो गए लेकिन दर्शकों में भी अंतर पड़ा दर्शक अभी यहां कोई ऐसे वैसे नहीं रह गए तो तोहूमुक ठुमु नाचे केहू टाके ता ताके के ना कोई तो कोई मानो कोई तो चकोर कोई मोर मानो कोई तो चकोर रही कहने पर कहा कि देखो भरी सभा में अपने पहुना को ये चोर कह रहे हैं और स्वयं कह रहे हैं कि हम वह शब्द उच्चारण करने में सचा रहे हैं लेकिन करना पड़ेगा ही हैं। बेटा हूं अनचारो चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के राजा राजा राजा प्रजा की रक्षा करने वाला होता है और जिनका ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजकुमार आज ये धंधा क्या उठा लिए बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के राजकुमार होकर के सब कर मनवा के चोरा के पहुना चोर जो सबके मनवा के खाया परतु के दियारा में आज आज भैले सिया के छाया पड़ल पहुना बाबू गोर भैले सिया के छाया पड़ल पहुना बाबू गो वल्लभ लाल श्री उर्मिला वल्लभ लाल श्री सुस्कीर्ति श्री चारो ललीलाल की श्री अवध मिथिला धाम की श्री अवध मिथिला संबंध की श्री अवध मिथिला स्नेह की श्री अवध मिथिला रस की श्री अवध मिथिला रस रसिक जन की श्री आचार जन की श्री गुरुदेव भगवान की श्री छावनी बिहारी सरकार की जय श्री छत्ता बिहारी सरकार जी जय